प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा पूजा उपासना में कुछ साधक कई प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग करते हैं इनका उपासना में क्या उपयोग और महत्व है समाधान मुद्रा शब्द मुद्र हर्षे तथा ध्रुव गत धातुओं से बना है मोदयती द्रव्यती इति मुद्रा जो इष्ट को प्रसन्न करते और उन्हें आकर्षित करके अपनी ओर ले आए वह मुद्रा कहलाती है उपासना में देवता का आह्वान स्थापन रोधन इत्यादि सब मुद्राओं के द्वारा किए जाते हैं मुद्रा का अपना विज्ञान है व्यवहार में भी आप देखिए मनुष्य जब साधारण रूप से बोलता है तो उसके हाथ की स्थिति कुछ अलग बनती है जब झगड़ा करता है तो कुछ और बनती है तथा भाषण दे अथवा पढ़ाए उस समय उसके हाथ और मुख आदि की मुद्रा अलग बन जाती है ऋषियों ने इसका अनुसंधान किया और इन शारीरिक स्थितियों को साधना के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न मुद्राओं का विकास किया इन मुद्राओं से विचारों का शोधन हुआ है व्यवहार में भी कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाना बैठे बैठे मुख से नाखून काटना सिर को हिलाना इन सब बातों का निषेध किया जाता है वह इसीलिए कि इनका संबंध मन की नकारात्मक वृत्तियों से है इन वृत्तियों को बल न मिले इसके लिए निषेष किया जाता है इसी प्रकार मुद्राओं के द्वारा सकारात्मक वृत्तियों को पुष्ट किया जाता है यह सब बहुत वैज्ञानिक चीज है कोई अंधविश्वास नहीं है जिज्ञासा क्या मुद्राओं द्वारा देवताओं का रोधन आदि करना उचित है समाधान जब न्यास आदि के द्वारा आप देवकुल के हो गए तो देवता से थोड़ा हल भी कर सकते हैं जैसे बालक पिता को रोक लेता है कि आप यहीं बैठो तो उसे बैठना पड़ता है उसी प्रकार मुद्राओं से देवताओं को रोकने में कोई जबरदस्ती नहीं है वहाँ तो एक अंतरंगता है पूजा के अंग रूप से कुछ देर के लिए देवता को रोकता है ऐसा नहीं कि सदा के लिए उसको पकड़ लेता है जिज्ञासा क्या न्यास मुद्रा आदि की बहुलता से युक्त पूजा की अपेक्षा सरल भाव से की गई पूजा श्रेष्ठ नहीं है समाधान न्यास और मुद्रा का एक विज्ञान है ये उपासना के आवश्यक अंग हैं इनका खंडन आप नहीं कर सकते पूजा में भाव लाने के लिए ये न्यास आदि सहयोगी हैं आपका जो भाव जगत में बहुत जगह फैला हुआ है वह कहने मात्र से देवता में नहीं लग जाएगा न्यास आदि के द्वारा शास्त्र उस भाव को देवता से जोड़ने की क्रिया प्रक्रिया बतलाता है न्याय और मुद्रा आपके ममत्व को न्यास और मुद्रा आपके ममत्व को जगत से तोड़कर भगवान से संबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है इनकी आवश्यकता सकाम प्रयोगों में तो अनिवार्य रूप से है साथ ही निष्काम उपासना में भी इनका उपयोग है रही बात सरल भाव से पूजा करने की तो न्यास और मुद्रा भाव की सरलता को कम तो नहीं करते जिज्ञासा शास्त्र में चक्षु का अनुग्राहक देवता सूर्य को कहा है ऐसे ही मन का अनुग्राहक देवता चंद्रमा को बताया है जैसे चक्षु संबंधी रोग निवृत्ति के लिए सूर्य की उपासना का विधान है ऐसे ही मन को शुद्ध करने के लिए चंद्रमा की उपासना का भी क्या कोई विधान है समाधान चंद्रमा और मन इसी प्रकार सूर्य और चक्षु के मध्य उपास्य उपासक का संबंध नहीं है अनुग्राहक अनुग्राही संबंध समझना चाहिए देव, सूर्य एवं चंद्रमा के आधार पर अध्यात्म में चक्षु और मन में क्रमशः कार्य होता है वैसे आगम शास्त्र में तो चंद्रमा की कलाओं को लेकर मन शुद्धि की तो क्या बात है मोक्ष देने वाली उपासना भी कही गई है पर उस उपासना को अनुग्राहक और अनुग्राह्य को लेकर नहीं समझना चाहिए